कैसेपनिषद पर्रह्म विषया वक्तव्या नवम से अध्याय से आरंभ कमेश मन इद उपनिषद इतिपनिषद्भाग है पर्रह्म विषय उपनिषद्भाग है तो कहना चाहिए इसलिए ही इस लोकारषा की ब्राह्मण में नवा अध्याय आरंभ होता है नाइन्थ चैप्टर नवम से अध्याय से अध्याय का आरंभ किया जाता है तलोकारशा को प्रशद व्याख्यान करके इच्छा से भगवान भाष्यकार जो कथन कर रहे हैं वक्तव्या अहम प्रत्यय का विषय पूयुक्त सा भान होता है वास्तव में वो असंसारिक्रभाव वाला है यह बात को कथन करने के लिए ही परब्रह्म विषया है यह अहम प्रत्यय विषया कर लेना पर विषया उपनिषद पर ब्रह्म को विषय कर रही है क्योंकि अहम प्रत्यय जो सामर्पण माना जाता है संसार विषय करने वाली है उसको निषेध करता हुआ उपनिषद और पर्रह्म विषया कथन करना चाहती है तो इनको ये कह सकता है कि उपनिषद प्रतिपाद्य असंभव है क्योंकि वह तो वास्तव निर्विषय है है नीक्षित बात और अव्याख्या भी है ऐसी आशंका के जाने पर भाष्य कारण उतरने का दिया कि नहीं नहीं वक्तव्य अव्याख्या है अव्याख्या नहीं, और भली नहीं तो है भले इंद्रियों का विषय नहीं हो किंतु उपरिषद विषय उपरिषद प्रतिपात है इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म को ग्रहण नहीं करते पर ब्रह्म को इंद्रियों का किसी प्रकार से विषय नहीं हो पाता है उपनिषद द्वारा हमारी इंद्रिया उपनिषद में कही हुए अनुसार चलते हुए उसको वृत्ति का वृत्ति ब्रह्मा वृत्ति बना मन से उपलब्ध है और का क दे दोनों बात है ना अप्राप्य मनसाशा का मतलब जैसे भाई विषय करते हो उस प्रकार से मन का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता इसके लिए को दिया। और उपये कवि आधार पर वृत्ति मनाएंगे ब्रह्म प्रतिक्र तो ब्रह्मी और चित्रय मंत्र कहा गया यहाँ पर सत्यवन ब्रह्म तो इत्यादि अर्थ चिंतन रूपा ब्रह्मकार वृत्ति अखंड आकार वृत्ति यदि बनाना अच्छा तो हम बना सकते हैं उपनिषद पर आधारित तो होकर बन सकती है उसके और कोई रास्ता ही नहीं इसलिए उपनिषद तो कर दिया सर्व ब्रह्म औपनिषद इसलिए यह आशंक निवारण करते करने के लिए भाषा जानबूझ के शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं उपनिषद पर ब्रह्म वक्तव्यालिंग है इसलिए तो संसारित्व के ग्राहक जो प्रमाण का जो ब्रह्म है वही प्रतिपा करना है हमें किससे कोई विरोध नहीं है किस बात को दिखाने व्याख्या प्रतिज्ञा करता कर जो है वक्तव्य है रहे हैं तो इससे पहले आठ अध्याय के दर हुआ क्या भी? क्या चर्चा की गई है और उनका इनके साथ कोई संबंध नहीं है क्या इस परिषद के साथ क्योंकि आप जो है आठ परिषद अध्याय पर कोई बात ही नहीं बोल रहे ना भाषा लिख रहे हैं आप हैं उनका इतना ही संबंध है वहां पर जो कहा गया है कि कर्म उपासना उनका इनके संबंध क्या है इतनी संबंध हो सकती है यदि निष्काम भाव से करेंगे तो अंत शुद्धि द्वारा आपके सुप्रिषद के ज्ञान के अधिकारी बना दिया जाता है आप अधिकारी बन सकेंगे वह कहेगा कर्म उपासनाओं को यदि आप निष्काम भाव से करते हैं तो इसे संकेत करतेष ते समापिता समस्त कर्म आश्र भूत प्राण से उपासना उ कर्मांग साम विषयाणी चाहते हैं प्राग तस्मात इस नवे अध्याय से पूर्व में तस्मात् तो नवम अध्यायात प्राक इस नम अध्याय से पहले कर्माणी अशेष तत्परी पूर्ण रूपेण कर्म के बारे में जो कुछ भी कहना है सब कुछ कह के समाप्त कर दिया गया है केवल कर्म को कह क्या कहते नहीं नहीं समस्त कर्म आश्रयभूत प्राणस्य समस्त कर्मों का आश्रयभूत कौन है प्राण प्राण है तो कर्म करोगे प्राण है तो क्या कर्म होगा कोई भी का कला इंद्रियप होना है भी आप देख रहे हैं तो प्राण के बिना कैसे देखो इसलिए देखोगे जो कुछ भी हम देखते हैं करते हैं व्यवहार होता है समस्त कर्म का आश्रय भूत है इसे प्राण की उपासना प्रमुख रूप दिया इसके अलावा कर्मांग साम विषय या कर्म का भूता जो शाम है और भी पांच भक्तिक सात भक्तिक पांच भागो विभक्त करके पढ़ा जाता है गाया गाया या जाता है शाम को या सात भागो विभक्त करके भी, भी गाया जाता है। पांच अवयव बना लिया जाता है उसका टुकड़े पहला भाग का नाम हिंका दूसरे का नाम प्रस्ताव तीसरे का नाम उदगी चौथा प्रतिहार पांचवा निधनम ये पांच हिंकार प्रस्ताव उदगी प्रतिहार निधनम ये पांच भावों में अथवा सात भावों में कर सकते हो आप सात भाव में क्या करेंगे दो और जोड़ेगी इन्हीं पांच भावों के साथ कहा जोड़ेगा तीसरे नंबर पर हिंकार और प्रस्ताव के बाद में एक जुड़ता है आदि नाम से और प्रतिहारा के बाद निधन से पहले उपद्रव नाम कहीं जुड़ेगा इधर सात भागो विभाग करके आप गाएंगे जैसे भजनों को लोग गाते हैं सब स्वरों में तो बांटना पड़ता है और उस राग पर डिपेंड है सातों स्वर थोड़े सब रागों में हो जाएगा नहीं होता है ना निर्भर है किस आग को आप छुएंगे किसको नहीं छुएंगे मालकोस है एक है पर रे का मतलब भी नहीं है साधा नी सा इनका इस्तेमाल होगा रे को छोड़ दिया गांधार राग है उसे भी होता है कोमल भी, इस तो हो भी इस्तेमाल हो जाते हैं शुद्ध भी इस्तेमाल हो कहीं घटाया जाता है कहीं बढ़ाया जाता है और आलाप कर लेते हैं फिर तो उसमें तो और बहुत कुछ छोड़ते रहेंगे इधर से यहां पर भी शाम गान में भी ऐसे मुख्य रूप पांच पांच वक्त कर लिया बीच में जो है अन्य चीजों को जोड़ देंगे आप सुस्तोभार करते हाऊ हाऊ ये हाँ, करके बहुत सारी चीज जोड़ लेते और गाते साम ग गा। अक्षर होते हैं वो अलग अलग उनको जोड़ लिया जाता है जैसे गायन में भी ऐसे जोड़ते हैं ना तबला वालों के लिए अलग ही बोल बोलते हैं वो सरगम जल्ग यह रहता है हर करना पड़ता है वहां जैसे वहां पर विस्तार कर लिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर वे साम में भी विस्तार होता है और विस्तार करना या घटाना दोनों ही बातें हैं भक्ति का संकेत करके पांच भक्तिका सात भक्तिकंच विषयानी उपासना कर्मांगानी खर्मांगा कर्मांगा उपासना पृथ्वी आदि दृष्टिया उगतानी पृथ्वी से कह किस संग में क्या दृष्टि करना छात्र परिषद विस्तार रूपेण आपको ईसारिश मिले अनेक उपासना वर्णन किया कर्मांग साम विषया निच इस प्रकार से पूर्व भाग में आठ अध्यायों में पूर्ण रूपेण कर्मों को कथन करके समाप्त किया समस्त कर्मों का आश्रता प्राण की उपासना की गई है और कर्मांग संबंधी जो साम है पंच भक्ति को चाहे भक्ति भक्तिको उनके भी विषय को उपासनाएं कह दिए गए हैं उसके अंतर उसी में आठ अध्याय में ही अनंतरच गायत्र विषय दर्शनम वंशांतम उत्तम कार्यम अनंतरंश और उनके कहने के बाद समाप्ति से पहले गायत्र विषय को उपदशन बने उपासना शाम विषय को उपासना कही गई है गायत्री मंत्र को लेकर के सामे गायत्र साम। उस गायत्र साम विषय को उपासना भी कह दिया गया और उसके बाद वंशांत अंत में वंश को वंश उक्तो अंतार अष्टाध्याय आठाध्याय से है जिसके अंत में वंश का वर्णन किया वंश बने गुरु करते, करते, करते, शुरू होता है यहाँ से जो प्रसिद्ध ऋषि अंत में जो इस शाखा को पढ़ाए हैं उनका नाम ले जो उन्होंने अमुक से सीखा उसने अमुख से सीखा उसने अमुख से सीखा ऐसे करते करते परंपरा का वर्णन होती है गुरु परंपरा में उसको कहते वंश वंश ब्राह्मण कहा जाता है जिसमें गुरु वंश की वर्णन है गुरु परंपरा का वर्णन है वंशांतम उक्तम ये सारी बात क्या है लेकिन उगत कार्यमय ये सब संसार अंतर्वर्ती कार्य ही है आप ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा पद तक फल देने वाला है बस मोक्ष देने वाला कोई नहीं यथोक्तम कर्मचार निष्काम से मोक्ष सत्वशुवी यही कर्म और उपासना जो आप संसार गति को देने वाला है वही यदि निष्काम मुक्षु के द्वारा कर्मचार आठ अध्याय में कहे गए जो कुछ भी है सभी कर्म और ज्ञान से उपासना उपासना पूर्व वाक्य में दर्शनम शब्द प्रयोग कर दिए थे और अब ज्ञानम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दर्शन को ज्ञान को तो यहाँ उपासना ज्ञान अनुष्ठ ये कर्म और उपासनाएं जो आठ अध्याय में कहे गए हैं ये सबको सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता है कौन करता है निष्का से मोक्ष निष्काम मुक्ष के द्वारा किया जाता है जब तब वह उस निष्काम निष्कामुक्ष के सत्वशुद्धवी अंत कर्ण की शुद्धि के काम में आता है सत्वशुदि मने अंत कर्ण शुद्ध सकाम तो ज्ञान तो से ज्ञान रहित से केवला कर्माणी दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ते पुनरावृत्ते चवंती और यही चीजें कर्म रूपासना है यदि सकाम पुरुष करता काम से तो ज्ञान रहित और उसमें भी कर्म कर रहा है लेकिन उपासना नहीं कर रहा ज्ञान सुनिए उपासना केवलाउता केवल के श्रौत कर्म और स्मार्त कर्मों को कर रहा है वो भी कामना सहित कर रहा है और वह व्यक्ति दक्षिण मार्ग वृत्ते प्रतिवत्ते पुनरावृत्ते चवंती दक्षिणायण मार्ग से हो जाएगा स्वर्ग लोगों को भोगेगा फिर पुनः वहां से लौट के आएगा पुनरावृत्ति तो जो कार्य जो कहा था ना कार्य में तो इन लोगों के लिए कार्य में वो रह गया वही कर्म रूपा है कार्य को फल देने वाला हो गया क्योंकि ये लोग सकाम पूरा कर रहे हैं उपासित भी कर दिए फिर तो कहना ही क्या है और तीसरा व्यक्ति वो है जो स्वाभाविक या तो शास्त्रीय प्रवृत्तिया स्वाभाविकी अशास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म कर्तव्य जीरा है अर्थात क्या है स्वाभाविक क्या मैंने कामयाना प्रतिषिधान फल तद दोषदर्शन वैराग्या काम्यों का फल और प्रतिषिधों का फल आंधगिरी कामे इन दोनों का फल क्यों कथन कर रहे हैं आप यहां क्योंकि इनमें दर्शन के द्वारा वैराग्य सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं पहला बता दिया सकाम पुरुष काम में कर्म केवल कर रहा है वो उपासना भी नहीं करता वो क्या हो जाता है वो दशमार्ग से जाएगा और लौट के आएगा और ये व्यक्ति ऐसा है स्वाभाविक तो शास्त्रीय प्रवृत्तिया भावी की जो तू इसलिए किंतु किंतु वो तो कम लोगों में गया और आया मौज करके ये बेचारा क्या होगा पहले कहीं आना जाना ही पटक होते रहेगा न्या होगा पश्चवाद स्थावरानता अधोग पश्चवाद लेकर के स्थावर पर्यंत अधोग को ही प्राप्त करेगा जो मनुष्य जो आजकल की जितनी संसार में जितने पैदा हो रहे हैं निन्यानवे प्रतिशत लोग तो ऐसे ही लोग हैं स्वाभाविक क्या अशास्त्रीय कर्म ही करते जी रहे हैं। ये किंचित लगता है शास्त्रीयकरण कर रहे हैं वो भी काम ही कर रहे हैं निष्काम भाव से तो कोई कर नहीं रहा काम ही कर्म है कामना को लेकर के करता है उसे भी कितना अंश सही है सम्यक अनुष्ठित हम बोले ना भाष्यकार्यक अनुष्ठित है यार नहीं पता नहीं कह सकते आप अनुष्ठितम कह सकते हैं सम्यक अनुष्ठितम तो मुश्किल है क्योंकि आजकल लोपी हो गया वैदिक कर्म की परंपरा है जानते ही नहीं जो वैदिक कर्म कर रहे करा रहे पंडित लोग खुद ही नहीं जानते मीमा दर्शन पड़ोगे तो पता लगता है कितने गलत कर रहे हैं बहुत कुछ गलत करते हैं मंत्री गलत बोल दे रहे हैं आज का जो पूजा पाठ होता है उसमें से कुछ मंत्र तो वैदिक मंत्र घुसा देते हैं कुछ स्मार्थ मंत्र घुसा देते हैं कुछ पौराणिक मंत्र घुसा देते हैं कुछ आगम मंत्र घुसा देते हैं सब खिचड़ी एक पद्धति से पूजा भी करते साधारण देव पूजा कर षोजात पूजन करने बोलो केवल वैदिक मंत्र से कराओ कर ऐसा रटा दिए हैं इन लोगों को बचपन से वो खिचड़ी वाला ही परंपरा चल रहा है एक जगह बहुत ही जरूरी था केवल वैदिक मंत्र से कराना था तो हमने उसको कहा ऐसे करो तुमको पुरुष उत्तर उठा हुआ है ना और सब मंत्र छोड़ो पुरुष उत्तर के सोलह मंत्र से सोलह से उपचार प्रत्येक उपचार को पूजा करा दे छोटी कैसे वैदिक मंत्र से तो हो गया एक मंत्र से एक उपचार सोलह मंत्र से सोलह उपचार पूजा करते और पत्ते की जो अलग अलग वैदिक मंत्र मालूम नहीं कोई बात नहीं ऐसा तो कर दो तो। फिर उस तरह उसने उस तरह से किया तभी हमने फिर वो पुस्तक लिखा संग्रह के अनुसार मेहनत करके शिव जी का शिव पूजा पद्धति प्रकाश से वैसे छपाया सब केल वैदिक मंत्र लग गया, पौराणिक मंत्र लग, आगम मंत्र अलग प्रत्येक उपचार के हर चीज के और दूसरी गलती क्या हो रही है सब परिवार पूजा करने लग गए वैदिक परंपरा में परिवार पूजा का कहीं सिद्धांत है ही नहीं पंचदेव पंचायतन पूजा करते हैं पंचदेव पूजा है परिवार से लेन देन नहीं कहीं शिव परिवार कर दिया कहीं राम परिवार बिठा दिया कहीं कृष्ण परिवार बिठा दिया वो तो परिवारों की पूजा करने में लग गए उल्टकतांग लोग हैं कब से घुस गया परम्परा समझ में नहीं आता कब ऐसे गड़बड़ हुआ इतिहास में पता नहीं चल पा रहा है लेकिन पंचदेव और पांछी इसलिए हमारे संप्रदाय है वही संप्रदाय पांची होते इतने नहीं सैकड़ों अनेकों नामों से दुनिया भर के हो रखे हैं हर हर जो है राज्य में तीन चार तीन चार फालतू के बने हुए वैदिक संप्रदाय तो पांच ही गणेश जी को लेकर गणपत संप्रदाय सूर्य को लेकर सौर संप्रदाय ये पांच देवता भी हैं आपका शक्ति को लेकर शाक्त संप्रदाय शिव जी को लेकर शैव संप्रदाय और विष्णु को लेकर वैष्णव संप्रदाय ये पांच देवता इसलिए हम लोग शक्ति बोलते हैं ना कि शिव जी का पत्नी कोई पार्वती बना दिया कुछ कर दिया ऐसे नहीं शक्ति है, माया सारे संसार को बनाने के लिए प्रयोग करने वाले उत्पादन कारण होता माया को शक्ति के रूप में देवी के रूप में रखा जाता है और इनमें क्या करते हैं अब वो देवताओं को बिठाया जाता है ना पांच देवता को पाँच चार को चार दिशा में रखनी पड़ती है एक को बीच में रखना पड़ जाता है शाप्त में ऐसा होता है अग्नि दिशा में गणेश को बिठा लेगा ये पूर्व हो गया ये पश्चिम ये दक्षिण ऊपर उत्तर हो गया तो अपने आप अप अग्नि कोण में क्या हो जाता है गणेश जी बिठाएंगे अग्नि कोण में कोण में सूर्य बिठा लिया जाएगा सुप्रमाण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण वगैरह है जिसमें वर्णन किया इन चीजों होंगी और वायव्य कोण में विष्णु भगवान बीच में वे शक्ति को ये शाक्त बता रहा हूं नहीं। शक्ति। तब यहां आप कोण में, ईशान्य कोण में शिव को शुभ बेटा संप्रदाय का है बीच में शक्ति दक्षिण कोण में दक्षिण अग्नि कोण में गणेश नृत्य कोण में सूर्य वायव्य कोण विष्णु और ईशान कोण में शिव। आप शिव को पीछे फिर चेंज हो जाएंगे कहा बिठाना है पंचो की अलग अलग ये पंच देव पूजा है पंचायत आजकल पंच परिवार बिठा देंगे शिव जी हो गया पार्वती को बिठा दिया गणेश जी को बिठा दिया कार्तिक भगवान को बैठा देते हैं और नंदी को सामने ही है ऊपर पैसों के ना इसलिए कुबेर को बिठा देते संख्या कम है ना परिवार के अब शिवजी हो गया पार्वती हो गई गणेश और कार्तिक एक और कंपाउंड रहा है ना उधर तो वहाँ ने उनको बिठा नहीं सकते कुछ लोग कौन भी कहते कुबेर को बिठा ले पैसा चाहिए इसीलिए कुबेर का पैसों का देवता है ना कुबेर की पूजा कर और कुछ लोग कहें चलो सूर्य को रखो, मन मान्य ढंग चल रहा है हाँ वहाँ भी सब विष्णु है ना बीच में मेन विष्णु हो गया वैष्णव और भागीदर बाग्य लिखे चार देवता यही हो गए विष्णु बीच में आ जाएगा शक्ति किनारे हो जाएगी पोजीशन चेंज हो रहा है ना पांच चलो छटा नहीं आएगा कोई वैष्णव है नारायण भगवान है इसे बीच विष्णु हो गया उसी हमारे उस पुस्तक में आप देखेंगे वो श्लोकों के आधार हमने पूरा चित्र बना के दिया है कौन किस दिशा में किस में ये तो हमने शर्त याद है बता दिया आपको इस तरह से अन्य अन्यों का सबका होता तो ये जो है इसलिए कहते कि यहाँ पर जो है ये शास्त्रीय परंपरा हो गया और जितनी स्वयं पूजा हो रही वो स्वाभाविक ही है आदमी अपनी ही मन बूती से मनमान उठ जैसा अपने स्वभाव से जो अच्छा लगाओ, करे जा रहा है देखने में शास्त्रीय कर्म लगता है लेकिन वो अशास्त्री ही होता है तो स्वाभाविक क्या तू शास्त्री या ये सब क्या हो जाएंगे पश्वाज पशुए से लेकर स्थावर पर हो जाएंगे फिर वहां से इधर आएंगे फिर इधर से उधर यही चक्कर चलते रहेगा जैसे गाय बन गया चलो किसी आश्रम में रह गया गाय बन के तो बहुत भाग्य की बात है उस गाय की फिर संग की सेवा करेगी तो अगले जन्म उसे ब्राह्मण हो जाएगी ब्राह्मण करस्ते में रहेगी फिर गाय बनेगी यही चक्कर चलते रहेगा अब वो गए गाय बन गई किसी चली गई दूसरे के गए रहने लगी वो अपने दूध बेच बेच के कमारा वो गाय आखिरी में उस आदमी की तो सेवा करी संत की तो सेवा नहीं हुई ना भजन करने वालों की सेवा नहीं हुई तो इसलिए वो क्या करी वो भी फिर बनिया जैसे बन जाएगा अगला जन्म बनिया हो जाएगी है तो वो ये क्यों नहीं सी दूसरे उन्हें ना यही चक्कर कटता रहेगा उसका जैसे कुत्ता है, है अगे सेठ के घर में रहेगा तो वैसे अगला जन्म उसका होगा सेवा तो भी कर मालिक का आश्रम में बना रहेगा तो आश्रम में सेवा करेगा उसी हिसाब से उसको भी अगला जन्म सुधरेगा थोड़ा घर में कुत्ता मरने से उसका थोड़ी गति बराबर इसका होगा कला ससुरता को हम लोग देखे थे बहुत ही गजब था कुत्ता रोज आना जब छोटे महाराज जी पढ़ाते थे वेदांत ना सत्संग दरवाजे के, के पास आके बैठा रहेगा ठीक महाराज जी अंदर आ जाते हैं उसके बाद वाक करके पीछे पीछे बैठे सुनते रहेगा अच्छे ऐसे शांति पाठ लगता है हम जानते हैं महाराज जी इस दरवाजे आने वाले हैं शांति पट होते उठ बगल में हो जाता है महाराज चले जाएंगे तो वो वो उठ के भी चला जाता है। और एकादशी का दिन कर स्नान करके आना और कुछ भी खाना बिना नहीं और उस उसके पूरा बर्तन बढ़िया धो करके शुद्ध दूध डालना पड़ेगा तब तो वो पिएगा थोड़ा सा भी कहीं रोटी सोटी गंद आ गया तो सूंगा छोड़ देगा वैष्णव पुत्र और मरा भी बड़े विलक्षण ढंग से जिस दिन मरा एक बार परिपूर्णा जी करके रहते थे कोषाध्यक्ष रोज गंगा जल लाते थे पैदल जाते थे गंगा जल लाते थे उस दिन उनका पीछे पीछे गया लगभग रोज ही जाता था नहाता भी था वो क्या जल लाते थे बुजुर्ग थे उस दिन एकादशी का दिन था और वो गया उनके पीछे पीछे गया हमने नहाया धोया वो पानी लेके इधर आ गए वहीं बैठा और कब मरा कब गंगा में चला गया पथरे गया दिन नहीं हो शरीर भी छोड़ा ऐसे कुत्ता सदगति तो होगा जो जितनी भी जिंदगी पांच छह साल वहां जिंदा रहा वे वेदांत सुनता रहा छोटे मुख सुनता रहा, और एकाशीब का अनुष्ठान जबरदस्त किया उसने जहां माल भी नहीं करता फड़ार खा जाता है और कुछ भी अंत छूता नहीं था दूध कहला दूसरा डाला अपने कुछ भी नहीं। फड़ार तो नहीं फरार भी दिया तो नहीं कर दो कुटू के आटे उड़ी बन जाए उठाओ दो तो नहीं खाए इतनी तपस्या तो की तो जरूर लोग कोई न कोई अगला जो उसका ब्राह्मण घर होगा महत्व हो ही तो जाएगा तो इसे निर्भर होता है आप कर्म कर रहे हैं तो आप निष्काम भाव से कर रहे हैं कि सकाम भाव से कर रहे हैं सकाम भाव से कर रहे हैं तो केवल कर्म कर रहे हैं कि कर्म उपासना कर रहे हैं कर्म उपासना कर रहे हैं तो ब्रह्म तक जाएगा लौटेगा नहीं उपाश केवल कम कर रहे हैं से जाएगा लौट के आ जाएगा इन दोनों को छोड़कर छोड़ करके स्वाभाविक कर्म कर रहा है जो कि वो अशास्त्र प्रवृत्तियां सारे क्या प्रमाण है तो उपनिषद तो प्रमाण अथ पथोर न कतरेण च नानी इमा क्षुत्रा असकृदावृत्ती भूता थ पत उत्तराय मार्ग और दक्षिण मार्ग न कत्रेण चना इन दोनों में से कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता चना में। पतो, पतो न दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से वो जीवन नहीं जाएगा कौन सा क्षुद्रा असकृद्यार्ती भूता वे ये जो भूत है क्षूद्र है जो कि शास्त्र को पढ़े नहीं समझने की कोशिश नहीं किया शास्त्र अनुसार जीवन जीवन चलाने की कोशिश नहीं करी ऐसी नाम शुद्र आय और स्वीकृत आवर्ती बारम्बार जियेंगे मरेंगे मच्छर रोएगा कोई मारेगा फिर मच्छर बनेगा फिर मारेंगे चलते रहता मौसम में जो कितने मच्छर आप लोग मारते रहेंगे रोज रोज और फिर वो पैदा फिर आपके पास ही आएंगे फिर मरेंगे चलते जाय समय असकृद आवर्तीय होता कितनी आयु होती की तो कीटाणु है सबरे होते तो पदा होते हैं मर जाते सूर्य किरण पड़ती ही मर जाए इस प्रकार से योनिया बहुत कसकृद आवर्ती भूता वास्तव का क्या होता है जीवन जाय सौम तृतीय स्थान तीसरा मार्ग समझ। है समझो का आठवां मंत्र है जायस्वस्व इतना तृतीय स्थान प्रसठ पांचवाध्यात करे के ना भी मार्गे ना ये न प्रवृत्ता ते प्रसिद्ध अनुष्ठा तीर्थ वास्तव ये लोग क्या है सीखा कर बतोर ज्ञान कर्म और मध्य के ना भी मार्ग ने यह न प्रवृत्ता याद रखना यहाँ पर अभी प्रसाद में दूसरे पन्ने के बाद चार देखेंगे सीधा दो चार छह आठ दस बारह पदभाष्य तीसरे प्रेम्डो को मिलेगा नहीं हाक्यभाषी है वो उस पन्ना वाक्यभाषी इधर पदभाषी तीसरे पदभाष लोग पढ़ रहे हैं दूसरे पन्ना पढ़ा भी आपने इसी दे चौथे पन्ने में आना छठे में आठे में दसवें में ऐसे देखते ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं हुआ, अनुष्ठा नहीं कुछ। ढूंढते रह जाओगे। ज्ञान और त्य वे प्रसिद्ध अनुष्ठाई है उनका जाती है जरा जो जराज उदिज रूप बन जाएंगे प्राप्त पित्रियान मार्ग और देवयान मार्ग इन दोनों मार्गों में जो गमन होता है उसको अतिक्रमण करते हुए इन दोनों से न जाते हुए अत्यंत कष्टकारी गति को लोग प्राप्त करते हैं कई पेड़ों का तो बुरा हालत होता है देखो ना इस का जो पेड़ वगैरह है देखो नहीं प्रति वर्ष इसको काट देंगे सारा जितने भी हाथ पैर वगैरह सब काटे पूरी काट देते धड़ धड़ रह जाता है फिर अगला साल होता है फल भी देगा लोग फल भी खाएंगे उसे फिर काट देंगे हर साल काटते कई पेड़ है पूरा मुंडन कर दे छाट छोट के बकरी काटने वालों को देखा होगा जंगलों में पूरा पेड़ बिल्कुल डाली डाल तो देते हैं अगले साल चढ़ना है ना फिर बड़े गजब ऐसी योनि प्राप्त हो जाए तो हर बार आपके छटाई होते रहे और आप कुछ नहीं कर देख रहे हैं हमारी छटाई हो रही हाथ पर काटे जा रहे चारों तरफ से जैसे बालों को मुंडन कर देते है ना झाड़ी वगैरह वैसे उसकी पूरी मुंडन हो जाती है ये है जब आप बालों को काट रहे हैं तो वो भी आप कोई ना कोई आपका भी काटने वाला आएगा ना फिर आपके बाल के समान बाल है बेचारे जिसे शाखाए उनको तो काट देंगे तो कहने का मतलब है कि ये सब इसी प्राव में यु प्राप्त है चर्दा एवं कल मुक्त कतो विरक्त आप कदम नहीं, नहीं। उससे जो विरक्त होगा वह ऐसे नहीं होता एक और मंत्र परिसरो ये मंत्र आ, मंत्र है ऐतरेय आरण्यक का है दो एक, एक चार द्वितीय अध्याय प्रथम मंडल के प्रथम अनुवाक का चौथा मंत्र ऐतरेय आरण्यक प्रजाश्रम इसी व्या प्रजातिश्रम कौन जर जंड कौन सी अत्यतीत अतित्या, कर दिया अदित गतिम अतित्या, वा, गतिम प्राप्ताहा, ऐसे कष्टामोनियों में अर्थ कर दिया मंत्र का ये प्रकार की में ये भटकते रह जाएंगे जरायुज अंडज उदीज इसमें स्वेदज भी आ गया अलग से भले नहीं बोला जाता कई जगह ऐसे वेदों में तीन बोल दिया कई चार भी बोल देते हैं तब हमें समझ आते है स्वेदज को भी अंडज में ही उन्होंने मान लिया है कि जब पसीना से होते हैं वो भी शुरू में हो जाते हैं उसके बाद वो अंडे से ही बढ़ते हैं बालू अंडे लगते हैं पहले तो आपकी पसीना के वैसे हो गए ये जो भी चीज़ें हर चीज़ पसीना छोड़ता है वह सोचिएगा केवल आप ही पसीना छोड़ते हो बिस्तर भी अपना पसीना छोड़ता तो बिस्तर होता है ना रोई वगैरह बनाते हो वो गर्म ठंड के रिएक्शन से किया पसीना सा निकलता है वो जो पसीना है खटमल हो जाती है शुरू में बाद में वो अंडे रखने लग जाते हैं आपस में मिल हजारों रख देते हैं मच्छर भी ऐसे ही है शुरू में पसीने से हो गए फिर बाद में फिर पेड़ों की पसीना से होते हैं पृथ्वी की पसीना से आप कई बार होता है ऐसे ऐसे विलक्षण जगह हजारों कीड़े इकट्ठे होते हैं वो तो पृथ्वी के पसीना चीमती पृथ्वी की पसीनाएं पेड़ों की पसीना होते हैं पहाड़ भी पसीना छोड़ता है तो पहाड़ के पसीना का दूसरा नाम शिलाजीत में काम आता है शिलाजीत और इतना आसानी से यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा ना इन पहाड़ों की पसीना आपको पकड़ में नहीं आता है और तब जब टेम्परेचर का बहुत फर्क हो जाए ठंड करें बर्फीले पहाड़ों नहीं मिलेगा इसलिए वो बर्फ है अब एकदम धूप पड़ गया पहले बर्फ पड़ा ठंडा हो गया फिर एकदम धूप खुल गया बाद छट गए तो जब गर्म ठंडे से रिएक्शन होता है तो पहाड़ों के बीच जो बर्फ ऊपर है नीचे बर्फ है जो बीच क्रैक सा होता न, चट्टान है ना छट्टान है उसके बीच में से पेशा निकलता है काला काला काला और उसमें पहाड़ी जब होते हैं चढ़ते हैं वो इकट्ठा करते हैं ही इकट्ठा कर पाएंगे कंट्रोलों में थोड़े हो जाता है ये मार्केट कंट्रोलों में भी खराहा है सब डुप्लीकेट कोयले से बना देते हैं पहले से डुप्लीकेट बन जाता है रंग तो काला ही है इसे तो लाली मलाना है थोड़ा गुड़ भी डाल देंगे और उसमें एक है कि धागा जैसे बनना चाहिए सनिए में गरम करो उस हल्का सा एक पॉइंट पकड़ो यूँ करते जाओ तो धागा जैसे निकलती ही रहेगी वो लंबी टूटनी नहीं चाहिए शुद्ध छिलाना शुद शुद शुद शुद शुद। और लोग क्या करते हैं बदमाश हो गए हैं लोग समझ गए हैं और वो क्या कर दें उसे बबुल का गोंद डाल देंगे गुड़ और बबुल का गोंद और से क्या होता है वो चलती रहेगा वो धाका जैसे टूटतेट भी ऑरिजिनल जैसे हो जाए एक से एक तरीका निकालते रहते आज बैठे बैठे खुरा पा दिमाग, मांग दुनिया में डिमांड भी इतनी है कहाँ से लाएंगे सचमुच भी सिलाई निकलवा कर लाएगा लेबर दे करके तो बहुत महंगा पड़ेगा और उतनी मात्रा में मिल भी नहीं सकती पूरी हिमालय पर छांट कर निकालते प्रतिवर्ष तो भी नहीं हो पाएगा ट बना देते हैं सब दवाई में उसी को मिला देखिला हुआ है प्योर शिला जित डाला हुआ है दिखा रहे शुद्ध और शोधित शिला शुद्ध है और शोधित भी है शोधित करना सीधा खाओगे तो आंते कट जाएंगे पूरे उसका शोधन करना पड़ता है गोमूत्र गौमूत्र को घोलना पड़ता है घुल जाता है काला पानी से उसको शोधित होगा। और भी तरीके हैं, शोधित करना पड़ता है कई चीज अफ्रक वगैरह बहुत खतरनाक चीजें हैं। से शोधित नहीं है तो आपका जो बीमारी दूर क्या करना है बीमारी और पैदा कर देगी तो सबसे खतरनाक कम से कम सौित होना चाहिए बताया अग्नि में उसको पकाना मिट्टी का ढेला जैसे होता है चिकना-चिकना चिकरा ला दिखता है अब्रक अब्रकते हैं, उस पार्वती का रज का स्वरूप है जैसे पारा शिव के वीर का स्वरूप है इसे कहा जाता है पारे का शिवलिंग और अब्रक की देवी को बना के साथ पूजा करने से सर्वश्रेष्ठ माना गया अब्रक मिलता है बहुत कम बहुत कम पहाड़ है उड़ीसा साइड में बहुत महंगा है इसीलिए उसको टुकड़ा लाना पड़ता है गोबर के कंडों की, की अग्नि बना कर चारों तरफ बंद कर दो एक बार हुआ ऐसे सौ बार उसको पकाना। तब उसकी बनाना है वो काएंगे तो पेट की सारी नहीं का सुपर दवाई। तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सौ फुट वाला और दे देंगे दवा और खाओगे और बीमार हो जाए अब रेप भस्म करके बिकता है मार्केट में हर चीज तरकी आयुर्वेद में एक एक सोजन लोग ऋषियों ने कमाल खोज किया है इस पर जो प्रकृति का और किस किस से हमारे कौन सी काम आएगा हमारे शरीर के लिए किस बीमारी के काम आएगा इतनी बड़ी चिंतन है अद्भुत चिंतन है मैंने सब योनियों की प्राप्ति हो सकती है जरा जंड जेदज को भी हम इसलिए अंडजों में अंतर्भा कर लेते हैं लोग और उद्भिज ने पेड़ आदि ये तीन प्रकार की योनियों प्राप्त करता है और ये हो गया तीन प्रकार के लोग चौथा है आप ने? कौन? विशुद्ध सत्यम जो मुशुद्रणवा है विशुद्ध वाला है और कामना रहित है निष्काम से बाहर साधन संबंधा यह कृता पूर्वकृत संस्कार विशेषोद विरक्त प्रत्येगा जिज्ञासा प्रवर्तते किसके अंदर जिज्ञासा होती है देखो बता रहे आप तो जिज्ञास किसके अंदर हो सकती है अब आप अपने आप घटा लो क्या आप लोग इस तरह के हैं तो आपके लोगे और उसका बिजनेस करोगे यही होएगा नहीं हो दुरुपयोग करोगे जिस किसी को वेदांत नहीं लग जाओ उल्टा तो सीधा देखो कैसा आदमी को जो विशुद्ध सत्स्य तक करना एक दूसरा निष्काम कामनाओं से किसी भी चीज की कामना नहीं है महत मंडलेश्वर बनने की कामना नहीं होनी चाहिए आ, संपत्ति पाना है मकान बनाना है आश्रम बनाना है कोई कामना नहीं प्रार्थ वशात स्वतः हो जाए जबरस्ती आपके पीछे लग जाए बाद अलग चीज है जैसे हमारे जब नहीं चाहते जबरस्ती हो गया वो शेनी छठ गए छठी साढ़े शुरू हुई थी में तभी मेरा दिमाग सब बदल गया ये बेकार लफड़े में फंस गए दो हजार अगस्त तक के निर्णयता हम देव जाएंगे वहां किसी के आप भगत के कुटिया में रहेंगे आप निक्षा रह पाएंगे वो दे देगा जो खाएंगे छुट्टी पाएगी आप जो है देखे सारा लफड़ा बन गया भी मतलब कहा से वो वो भी रहना चाह पढ़ना चाह और सारा घोटाला घोटाला घोटाला अब जीवनी ही घोटाला हो गया अब 10 साल और घोटाला में जीना है <laughs> बताओ क्या करना अब न चाहते जबरदस्ती सर पर चढ़ गया ना अब लोग है लगे रहते अब वहां से करो इधर करो उधर करो दुनिया पर लपड़ा करेंगे टेम्पलेट छाप देंगे तो इतना रहते हुए भी देखने में हमें लग रहा है कि हम फंस रहे हैं कहाँ की में जा रहा है गाड़ी बे ये प्रार क्रमानुसारण हो जाए तो बादल जी चलो प्रार क्रम है मान लिया यही है साढ़े सात शनि के चक्कर में साढ़े सात साल होना था बारह साल का संकल्प हो ही गया और पांच साल शुद्धिकरण के लिए लग जाएगा ये गड़बड़ी होगी साढ़े सात साल में लेकिन ये जो होता है इस तरह से हो जाए तो बादल जी स्वयं कोई कामना पूरा नहीं करना चाहिए पेड़ भी लगाना एक कामना बहुत खराब अगर गाय कहेगी तो फिटोगे उसको गाय को मारना पड़ेगा मुश्किल है नहीं मारेगी तो रोजा ही खाई जाएगी लगाने की तुम्हारा दुख होएगा, लाभा लाभ जो रह गई साइड में और गाय को पिटने लग जाएंगे तो जो बच्चा हमारी है सोचो तो अब जैसे चिड़िया खा गए सरसों तो क्या कर लिया आपने कुछ कर नहीं खा लिया खा लिए खा लिया जो बच गया हमारे और जहां कुछ कर सकते हो वहां पर ये नहीं सोचते जो बचिया हमारा वहां तो पिटने लग जाती लगते हैं गाय को बच्चों को सबको आई जाता ना वृत्ति पेड़ का मोह न्याय शास्त्र करना ठीक है संवर्ध्या जहरीला पेड़ भी क्यों ना हो अनजान में अपने बोग करके पाला है बड़ा किया है तो स्वयं सब काटना नहीं चाहिए इसलिए संतान के लिए दुष्ट संतान आपके न चाहते पैदा हो गया थोड़ी झड़प के मार देंगे बच्चे को दुष्ट है बच्चा अगर खत्म करो दे ऐसे नहीं करते ना कोई उसके लिए न्याय बना लेकिन साधु के लिए लगता है अच्छा है ये न्याय हम लोगों के लिए ऐसा मारो ही मतलब लगाओ मत लगाओ तो फिर छोड़ दो उसको जो चाहे सो खाए पीए, जो चाहे सो करे जो बच गया तो अपना खाओ नहीं तो नहीं पत्ता खाओ और क्या करे अमृत तो नहीं मिल रहा तो क्या है के तो पत्ता खा लो पत्ते को तो नहीं खा रहा है ना करके? के ही तो बच्चे खाते हैं ठीक है बच्चे अमरुद खाने के तुम पत्ते खाओ <laughs> नहीं हो पाता है ना। यही तो मुश्किल काम है मैदान पढ़ना पढ़ाना आसान है लेकिन जीवन में उतरना बड़ा कठिन कामना खून के घुसा हुआ है अमरुद खाने की कामना ऐसे बच्चों को पेड़ मार के बजाय निष्काम से कहा है? कर कर साल फली छोड़ जाएगी अच्छी बात ये भी क्यों लगाओ जिनको खाने खाने अपने देखो सब मजा आ रहा है ये कहते हैं कि निष्काम सेवा बहुत ही कार्य महत्वपूर्ण है कि, कि विशुद्ध सत्व भी हो निष्काम ना भी हो और बाह्य अनित्या कृत्ता, पुरे कृत्ता, संस्कार विशेषोभा विरक्त कामना रहित है इतने संस्कार की वजह से भी कुछ हो भी जाता है उससे भी विरक्त होना चाहिए उससे भी विरक्त हो जाए बाह्या कैसा है ये बाह्य अनित्यात अनित्य साधन साधन संबंध रूप सारा व्यवहारिक जगत है यह भी कैसे प्राप्त हुआ यह कृता जिस जन्म पुण्य के प्राप्त है या पूर्व कृता संस्कार विशेष उद्भवान पूर्व कृत संस्कार विशेष हुआ है उससे जो विरक्त ऐसे पुरुष के अंदर ही प्रत्येगा विषय प्रत्य जिज्ञासा प्रवृत्त है प्रत्येगा विषय जिज्ञास प्रवृत्त होती है नहीं तो नहीं होता अब देखो आप ऐसे विरक्त हैं निष्काम है और विशेष सत्व है विशेष सत्व की तो आपको पता नहीं चलता आप अंतरण शुद्ध है या अशुद्ध है आपको इतना से पता नहीं चल पाता है ना तब पता है जब आप जो है आंख बंद करके बैठे और अंतर अंतर मुख्य होकर देखें आपके मन की वृत्तियां कैसी है क्या शाति वृत्ति चल रही है राशि वृत्तियां होती है या तानसी वृत्तियां उत्पन्न हो रही है स्वयं देखो शास्त्रानुरूपा वृत्तियां चल रही है तो शाति की वृत्तियां शास्त्र वृद्ध वृत्ति है और लेकिन शास्त्र में कथिति जोगी कर्म प्रधान प्रवृत्तियां हो रही है तो राजसी वृत्ति है और इन दोनों विपरीत स्वाभाविक की चलती है जगत विषय चलता है और शास्त्रीय कर्म विषय भी, भी चलता है वत्ता अब आप को बैठ के देखना पड़ता है किस तरह की वृत्तियां आती हैं जाती हैं वाय व्यवहार में कि किस प्रकार की वृत्तियों के व्यवहार चल रहा है ये सबके और अनुमान करना पड़ेगा आपका अंतगण शुद्ध है इसी प्रकार निष्कामता भी ऐसे आपको अनुमान करना पड़ेगा आप अगर कामना है या नहीं ये तब पता चलता है जब अवसर प्राप्त होता है उसे पहले थोड़ी पता लगता है फैसले रखते हैं आप फर्म रखते रहेंगे अवसर मिलेगा तब ना पता चलेगा विरक्त या नहीं अब ढोंगे कि क्या है अब आपको अवसर मिलेगा तुरंत कर दिए हाँ चलो चलो हमको हम बन जाएंगे शंकराचार्य पत्र बैठेंगे की व्रत आज तक ढोंगता अब छोटे महाराज जी को देखो जरूरत मंडलेश्वर बनाना चाहते थे वो भाग गया आश्रम से चुपते सबरे वॉकिंग चार बजे निकले उसी तक ट्रेन में आके बैठ गया स्टेशन में पता ही नहीं चला लोगों को ढूंढते रहे कहाँ है महाराज मंडलेश्वर बनाना है उनको पता ही नहीं चला दो बार ऐसे असली व्रत वो है पद देने को तैयार तो है लोग लेने को तैयार तो आश्रम देने को तैयार है लेने को तैयार नहीं हमें नहीं चाहिए लपड़ा शाखाएं बढ़ाना नहीं हमको। क्या अगर जितनी मिल जाए उतरा बटोरे जा रहे हो है का वृद्ध के बैठे हुए बुला लिया आ महाराज यहां मंडले स्वर आपको हाँ चलो चलो चलिए अनुपलब्धि में ढोंग था विरक्त हो नहीं यह कृता तो पूर्व कृता संस्कार विशेष के उद्भव से कुछ भी प्राप्त भी हो रहा हो उससे भी विरक्त तो होना चाहिए साध साध संबंधा संस्कार विषया ऐसे विरक्त पुरुष के अंदर ही प्रत्याद विषय का जिज्ञासा प्रवृत्त होता है नहीं है।